ओम सहना पुन सह दी कर्वाहे देवस्त्री नमस जुर्वेदी का द्वितीय अध्याय द्वितीय बंदी के चतुर्दश मंत्र तक विचार हो गया था इसका एक मंत्र बचा हुआ है इसके पूर्व मंत्र में कहा था तदेत तदे मन अनिर्देश परम सुखम तम कि आशंका के साथ में श्रुति ने कहा था उसका उत्तर इस मंत्र में होना यमराज के मुख के द्वारा श्रुति बोलती थी, थी तो जिसको आत्मविद्ता है वो तो तद ए तद वही यहाँ है ऐसा करके परम सुख को समझ रहे हैं वो लोग किंतु तो जो अज्ञानी लोग हैं उनके लिए मनवाणी का विषय नहीं है जो ऐसी स्थिति में है ये तो वाचो निवर्तन है अपराप के अनुसार स्थिति है तो वो क्या उस तत्व तो को मैं जान सकूंगा क्या विशेष रूप से जान सकूंगा या नहीं जान सकूंगा उसका उत्तर यहां देना चाहते हैं इस मंत्र में उस सबको प्रकाश देने वाला तत्व है उसके बिना प्रकाश मिलना ही नहीं है सब जानते हैं आप भी जानते हो ऐसा उत्तर मिलने वाला है ये उत्तर अत्र भाती च विभाति च वहां के वो भाती विभा था ये पंचदस मंत्र में उत्तर देना चाहते है वो प्रकाशित विशेष रूप से प्रकाशित होता है माने जहा जहा कल्पित पदार्थ की सत्ता देखी जाती है अधिष्ठान के प्र, प्रकाश के बिना प्र, अधिष्ठान के बिना वो होता ही नहीं यही है अगर ये शरीरादि है तो आत्मा जरूर है उसी में कल्पित है कल्पित वस्तु तो अधिष्ठान में आश्रित हुए बिना उसका जन्म ही नहीं है कल्पित वस्तु तो की सत्ता ही नहीं है अगर मिट्टी का हो नहीं तो घट हो सकेगा क्या सुवर्ण न हो तो कुंडल होना संभव नहीं है और कुंडल है तो सुवर्ण जरूर है तो शरीर आदि हमारे पास है तो हम जरूर है हमारे में कल्पित है एक उत्तर है पूर्व मंत्र का उत्तर देना चाहते हैं अत्र उत्तर हम इस मंत्र का उत्तर देंगे इस बात के उत्तर है यह इधम भातिच विभाति च यह आत्मतत्व विशेष रूप से भाषता है क्यों अधिष्ठान भाषता है अधिष्ठान के बिना कल्पित पदार्थ कहां जन्म दिखाई पड़ेगा जहां भी चाहे आप कुंडल को देखोगे तो सोना सोनागा ही दिखेगा सोना है वहां सोना भी कुंडल कहाँ से बनेगा इस स्थिति में में आत्मा कल्पित है जगत हमारे शरीर आदि सब यही कहना चाहते है कथम कैसे वो दिखता है आत्मा कैसे भाजता है तो ये मंत्र है न तूर्यो भाती न चंद्र तारकम सूर्य नेुत भाति कुलय तमे भातुतिशा सर्वदं नतत्र सूर्यो भाति न चंद्रताक नेुत भाति कुल् तमे भात अर्व भाषा सर्विद्भा उस आत्मा में जिस आत्मा की चर्चा चल रही है तत्र त्र उस आत्मा में सूर्यो न सूर्य प्रकाश नहीं कर सकता क्योंकि आत्मा के प्रकाश से सूर्य प्रकाशित हो रहा है वास्तविक है ये बोलना चाहेगा भी न सूर्य भाती उस आत्मा में सूर्य प्रकाश नहीं कर सकता न चंद्र चंद्रमा भी उसको प्रकाश नहीं कर सकता तारे भी कोई नक्षत्र आदि जो भी हैं ये भी प्रकाश नहीं कर सकते नमा विद्युतो भानती इमा विद्युतो न भानती ये जो बिजली चमकती है ना ये भी प्रकाश वाली वस्तु है ये भी उस आत्मा को प्रकाश नहीं कर सकती है कुतूह एम अग्नि जो धरती में होने वाला जो खाना पकाने वाला अग्नि है ये क्या प्रकाश करेगा उस आत्मा का प्रकाश नहीं कर सकता किंतु ये जो प्रकाशशील पदार्थ देखे गए हैं अग्नि है विद्युत है नक्षत्र तारे हैं, चंद्रमा है सूर्य है दृष्टांत वो सबके सब, सब उससे प्रकाश से प्रकाशित हुए ये बोलना चाहते हैं कैसे तमेव भांतम अनुभावम सर्वम जगत तमेव भांतम अनुभा उसी के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे अधिष्ठान के प्रकाश से ही कल्पित पदार्थ प्रकाशित होता है अयम सर्प बोलने के लिए जो इदम अंश कौन होता है रज्जु इदम कल्पित नहीं है सर्प कल्पित है सर्प बुद्धि नष्ट होगी तब भी इधम रहेगा इम रजू पुष्का माना जाएगा उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहे हैं उस आत्मा के प्रकाश से ही सब प्रकाशित हैं। मान जाने जाते हैं यह प्रकाश माने जानना आत्मा से ही सब जाने जा रहे हैं अगर अधिष्ठान का ज्ञान न हो तो कल्पित पदार्थ जान इदम रूप से रज्जु जानता है व्यक्ति रज्जु तेनाली रज्जु नहीं जान रहा है कि सामान्य ज्ञान होता है वहां कल्पना काल का में दो वस्तु अधिष्ठान है एक आरोप्य पदार्थ है तो आरोप पदार्थ बाद में बाद हो जाता है अधिष्ठान का बाद नहीं होता रज का बाद नहीं होता इदम इदम रजतम जो बोलोगे इदम रजतम दो शब्द होता है इदम वंश सुक्ति का है रजतम वो कल्पित है तो बाद में रजत का बाद होगा इदम का बाद नहीं होगा इम सुति ऐसा बोला जाएगा तमेव सर्वं अनुभाव तम एव भांतम आत्मान व आत्मा के प्रकाश होने पर ही सर्वं अनुभाति उसके पश्चात सब भाषित होते हैं प्रकाशित होते हैं माना अपनी सत्ता स्फूर्ति पाते हैं यह अर्था है तस्य भाषा सर्वविधम विभाती भाष्य शब्द है तृतीय भाषा भाष शब्द है स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है क्योंकि यहाँ एक टिप्पणीकार कहेंगे पुलिंग में भी है भाष्य से पता लगता है ऐसे टिप्पणीकार कहेंगे भाष्य में कुछ ऐसा विशेषण लगाएंगे भाषा का जैसे टिप्पणी कारमेय होता है उस आत्मा के प्रकाश से भाष तृतीय भाषा जैसे बात शब्द का बाचा भाषा बाच का भाषा है स्त्री में भाचा का शब्द होता है भाषा भाष बाश शब्द है भाभाष भाषा ऐसा रूप चलेगा तस्य भाषा उस आत्मा के प्रकाश से सर्वप्रथम विभा प्रकाश विशेषण भाती विशेष रूप से प्रकाशित होता है मान अधिष्ठान के प्रकाश से ही कल्पित पदार्थ प्रकाशित होता है अधिष्ठान के ज्ञान के बिना उसका सामान्य ज्ञान रहता है जो कल्पित पदार्थों को आप अयम अर्प बोलेंगे तो इदम रूप से अधिष्ठान को जानते हैं रज्जुत्व न नहीं जानते बात इतनी विशेष ज्ञान नहीं है अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान होता है मैं मनुष्य हूं पहले समय अपना ज्ञान है आपके पास किंतु सामान्य ज्ञान है विशेष नहीं है मैं असचिता में आत्मा हूं ये ज्ञान नहीं है मैं मनुष्य हूं मैं में कल्पित है कौन मनुष्य ये मनुष्य कल्पित तो है तो सामान्य ज्ञान है वो मनुष्यत्व को बात करना है मई का बात नहीं करना है आखिर में जाने पर ये स्थिति हो जाती है मान केवल मई रह जाए बस वही तो आप हो जाते हैं केवल अहम रह जाए अहम मनुष्य में मनुष्य भर जाए बस केवल रह जाए यही तो आपका स्वरूप हो ऐसा ही है ये कहा न नस्विन स्वात्म भूते ब्रह्मणि उस ब्रह्म में माने तत्र मने ब्रह्मणि ऐसा ब्रह्म है स्वात्म भूते ब्रह्मणी हमारा स्वरूप ब्रह्म हम और ब्रह्म में भेद नहीं एक हमारा स्वरूप ब्रह्म है अभी हम अंतकरण विशिष्ट होकर के हमें भिन्न माना हुआ है अपने को अंतकर्ण को जरा हटाइए ब्रह्म से आप भिन्न हो नहीं सकते हैं भिन्न करना भी चाहें तो संभव नहीं है ये मठ को तोड़ देंगे तो मठाकाश को फिर भिन्न करना चाहें महाकाश से संभव होगा नहीं ये दीवाल के कारण अलग बना हुआ है दीवाल हटाने के पश्चात मठाकाश अलग महाकाश अलग कर पाएंगे महाकाश एक ही हो ठीक इसी प्रकार है कह रहे न तस्वीन स्वात्म भूते ब्रह्मणि ब्रह्म के विशेषण कैसा स्वात्म अपना स्वरूप है वो हमारा स्वरूप ब्रह्म है हमारा स्वरूप जो ब्रह्म है उसमें सर्वाभासको भी सूर्य सूर्य ऐसा पता एक वस्तु ऐसी वस्तु है सब संसार के पदार्थों को अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है सर्वाभासको भी सूर्य संपूर्ण वस्तु का प्रकाशक है सूर्य ऐसे सूर्य है इतने शक्तिशाली है वो होने पर भी न है तद ब्रह्म न प्रकाश है उस ब्रह्म को तद ब्रह्म द्वितियां उस ब्रह्म को प्रकाश नहीं कर सकता उस आत्मा को प्रकाश नहीं कर सकता गीता के पंद्रह तेजो जगतभा चंद्र में से चाहो तेज तेजो बुद्धिमान मेरे तेज लेकर बड़े तेजस्वी बनकर चल रहे अगर मैं अपना तेज निकाल दू बस हो जाएगा केलोपनिषद में पड़ा होगा आपने अग्नि का तेज जब निकाल दिया गया था तो क्या स्थिति हो गई थी अग्नि एक दिन का नहीं जला सकता पर आए हैं, यही है कहा न मनित। तस्वीन स्वात्मभुत ब्रमणी सर्व भागा सुग सूर्य न भाति नकार भाती में लागे अन्वय करना प्रकाश नहीं कर सकता क्यों तद ब्रह्म न प्रकाशित तथा तद ब्रह्म द्वितियां है ब्रह्म है इसलिए उस ब्रह्म को प्रकाश नहीं कर सकता उस आत्मा को सूर्य प्रकाश नहीं कर सकता कहा सर्वभाषक है संपूर्ण पदार्थों प्रकाश करने वाला है वो किन्तु आत्मा को प्रकाश नहीं कर सकता तथा उसी प्रकार न चंद्र तारकम चंद्रमा भी प्रकाश नहीं कर सकता तारे बीच जितने भी तारे हों उसको प्रकाश नहीं कर सकते आत्मा को तो भांति एमा विदितो न भांति जो बिजली चमकती है ना ये भी आत्मा को प्रकाश नहीं कर सकते न तो कहा तो अस्मत गोचर अग्नि जो तो इतने बड़े बड़े फेल हो जाते हैं उसको प्रकाश नहीं करता तो हमारा विषय बनता है जो अग्नि जिसमें भात पकाया जाता है मुर्गा जलाया जाता है वो तो अग्नि क्या प्रकाश करेगा आत्मा को संभव नहीं कुतुह अस्मत गोचर अग्नि जो हमारा विषय बनता है जो हम जिसको जानते हैं ऐसे अग्नि क्या प्रकाश करेगा नहीं कर सकता किम बहुना कहते क्या ज्यादा क्या कहें यदि आदित्यदि कम सर्वम भाति जो आदित्य आदि जो प्रकाशशील वस्तु आप जानते हैं मानते हैं जो ये प्रकाश वाले हैं प्रकाश आदित्य आदि बड़े बड़े को गिना ये जो प्रकाश करते हैं वस्तु को प्रकाश करते हैं किम बहुना यद इधम आदित्यादिकम सर्वम इधम भाती आदित्य आदि जो है सबके सब ये प्रकाश करते हैं जो तब तमे परमेश भानतम दिव्य मानम भाती अनु दिव्य दे उस परमात्मा के प्रकाशित होने पर ही ये पश्चात प्रकाशित होते हैं प्रकाश करने के सामर्थ्य आता है परमात्मा के द्वारा प्रकाशित होंगे पहले उसके पश्चात दूसरे को प्रकाश करते ये कहा <Marion packagedwią Ludvacarta> कैसे तो दृष्टांत देते हैं दो दृष्टांत देते हैं जैसे जल जल भी जलाता है जलाता ही नहीं जलाता जल कब जलाता है अग्नि से पहले स्वयं जले उसके पश्चात जलाता है और दूसरा दृष्टान देखो उल्मुक का उल्क माने जलती लकड़ी को उल्मुका बोलते हैं जलती हुई लकड़ी होगी उसको उल्मू का कहते हैं वो भी जलाती है जलती हुई लकड़ी छुएगा जले तो जलेगा तो कब जलाती है अग्नि से जलने के बाद जलाती है स्वयं पहले जलेगी तब जलाती है ठीक इसी प्रकार सूर्यादि पहले वहां से तेज मिला है आत्मा से उसके बाद ये प्रकाश कर इनका प्रकाश नहीं है ये, ये उदाहरण है के पर पढ़ के आया अग्नि का इतना अभिमान था क्या विशेषण क्या लगाया था जातवेदा बेदा जातानी सर्वाणी व्यक्ति थी जात जो भी पैदा होते हैं सबको जानने वाला अग्नि हमारे सनातन धर्म ऐसा एक धर्म है जिसमें गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार तक अग्नि हवन क्रिया होगी अग्निरोगी हो अग्नि में ना कोई कर्म ही नहीं होता हमारे यहाँ कुछ भी करना हो तो अग्नि इसलिए जितने भी पैदा होने वाले सबको जानना है क्योंकि हमें जन्म गर्भाधान से एक मरण मरण तक चाहिए अग्नि चाहिए इस सनातन धर्म में ऐसा है जाता नहीं सर्वाणी व्यक्ति थी जातवेदा जातवेद विशेषण लगाया ना मैं सामान्य अग्नि नहीं हूँ ऐसा विशेषण लगाया था आखिर में क्या हो गई क्या शक्ति है बोला मैं जो कुछ संसार में सबको चला दो शक्ति है मेरे लिए अच्छा ये तीन का जला दो जरा एक तीन का, का सूखा तीन का पड़ा था सारी शक्ति लगाई शर् नगता ऐसा आया है सारी शक्ति लगाई उसने वहां कि तो फेल हो गया जैसे सिद्ध होता है वो तेज दूसरे का आया हुआ है परमात्मा ने खींच लिया पड़ती है वहां अगली कुछ काम नहीं कर सके कि बहुना यद आदित्य आदित्य यदि आदि भाति जो आदि प्रकाश कर रहे हैं जो तमेव परमेश्वरम महांत दिव्य अनुभाति परमेश्वर के महांत दिव्यमान प्रकाशित हो करके मुंसे प्रकाशित होते हुए अनुभाति पश्चात अनु प्रकाश करते हैं यहा जल उदी अग्निशमयोगाद अग्निम दहंत दहतीत ये दृष्टान्त जैसे जल है अग्नि के संबंध होने पर स्वयं पहले जलता है जल उसके बाद दूसरे को जलाता है जल से अंगुली जल गई बोलते हैं दूध से अंगुली जला बोलते हैं वो पहले वो जल अग्नि से जला है आहक उसमें घुसे हुए हैं उसके पश्चात जलाती है ठीक इसी प्रकार दूसरा है उल्मुका जलती हुई लकड़ी को उल्मू कहते हैं जल उलब का आदि और भी ऐसे दृष्टांत है चिमटा जलाता है बोलते हैं लोग अयोधहती ऐसा प्रयोग करते हैं बहुत सारे हैं इसलिए आदि लगा दिया यथा जल उलो का आदि जल हो चाहे जलती हुई काष्ट हो लग, जलता हुआ काष्ठ हो अग्नि अग्निशमयोग जब अग्नि का संबंध होगा उसके साथ अग्निशम योगात अग्नि के संयोग से अग्निम दहंतम अनुदहती अग्नि के जलने जलने के बाद ही वो जलाते हैं पहले स्वयं जलेंगे तब जलाएंगे ना स्वतः स्वतः नहीं जला सकते जल स्वता अग्नि के संपर्क के बिना जल नहीं जला सकती जला सकता और काष्ठ भी अग्नि के संपर्क के बिना नहीं जला सकता अग्नि के संपर्क से स्वयं जला उसके बाद जलाते हैं। तदवत वैसे यहाँ भी समझा जो भी आदि को प्रकाशशील मान रहे हैं आप वो उस आत्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित प्रकाश पादर के प्रकाश कर रहे हैं ऐसा है आत्मा ये व भाषा दीप्तिया उसी के प्रकाश से उसी आत्मा के भाषा तृतीयांत है भाष शब्द है उसी का आत्मा दीप्तिया कह दिया उसी के दीप्ति से उसी धातु है कोई प्रकाश अर्थ में धातु है भाष दीप्तो भाष धातु प्रकाश अर्थ में है व भाषा ये भाष शब्द है तृतीयांत है भाषा उसी के प्रकाश से द्वितिया सर्विधम सूर्यादि विवादी सबके सब जगत सूर्यादि जगत उसी से प्रकाशित हो रहे हैं मानी कोई भी वस्तु है कहते हैं तो अधिष्ठान की सत्ता से ही वो भाषित फूरित है अस्ति, अस्ति तो तो अधिष्ठान की सत्ता ही होती है उसके बिना कोई कोई भी कल्प ये जो शरीर है ये इसमें भी जो अहम मनुष्य बोलते हैं ये अहम इसका अधिष्ठान है मनुष्य कल, मनुष्यत्व तो कल्पित है अहम का बाद नहीं होगा जब आप पशु शरीर में जाएंगे तब भी अहम रहेगा पक्षी में जाएंगे तब भी हाँ। शरीर बदलता रहेगा आहम नहीं बदलता। वो अपना स्वरूप होता है वो अधिष्ठान है वही आत्मा है ये कहा जाता है केवल शुद्ध अहम हो जाए तो काम बन जाए हम शुद्ध हम बना नहीं पाते हैं मैं मनुष्य हूं मनुष्य लगा करके मैं पुरुष हूँ स्त्री हूँ बाल हूँ वृद्ध हो ऐसा विशेषण लगा के अहम करते हैं केवल अहम खाली अहम हो देखिए फिर कहा होता हो आम जरा विचार करके देखिए खाली अहम होना चाहिए उपाधि को हटा करके केवल अहम शुद्ध अहम वो हमारा अधिष्ठान शरीर आदि का अधिष्ठान वही होता है तस भाषा मानी दिवतिया सूर्याद विभाव तदेव ब्रह्मी च विभाती च क्यों नहीं पता स्ट होता है विमूढ़ा गान पश्यंती पश्यती ज्ञान चक्षा गीता के पंचदश ज्ञान कहा है अविवेकी को दिखाई नहीं पड़ता आत्मा किंतु विवेकी को दिखाई पड़ता है मैंने जान पड़ता है तदे तति मनमदे अभी अभी, अभी सुखम वही यह है करके समझते हैं विवेकी लोग समझते हैं नान पश्चिं उसको जान नहीं सकते अविवेकी अज्ञानी लोग नहीं जान सकते जो शरीर भाव में बैठे हुए हैं जान नहीं पाते हैं किंतु वेदांत के जो विशेषज्ञ होंगे वो जानते हैं समझते हैं आत्मा के बारे में एक कहाता ऐसा है उसी के भाषा से सारे के सारे प्रकाशित हो रहे हैं उसी प्रकाश से प्रकाशित है तदेव ब्रह्म भाती च उसी का प्रकाश होता है विशेष रूप से प्रकाश और वो ब्रह्म प्रकाशित होता है देखने की दृष्टि चाहिए दिव्य दृष्टि चाहिए इस दृष्टि का विषय नहीं हो यह तो बाहर के विषयों के लिए है ये दृष्टि दिव्य दृष्टि चाहिए ददाम क्या है एकादश दिव्य दृष्टि तथा दिव्य ददाम ऐसा इस, नहीं है इससे तो मेरे को देख नहीं पाओगे विराट रूप को जब देख नहीं सकता है इस इस चक्षु से तो उस सूक्ष्म को कहां से समझेगा पश्चिम योग ददामिते चक्षु पश्चिम योग वैश्विक दिव्य चक्षु की चर्चा है दिव्य चक्षु मानी ज्ञान चक्षु सीधी सादी भाषा में यही है संपूर्ण जगत भगवान है एकादश अध्याय का तात्पर्य यही है विराट रूप में देखना मैंने वहां पर थोड़ा चित्र दिया इतना ही होगा यही समझना संपूर्ण जगत परमात्मा का स्वरूप है यही दिखाना है उसका तात्पर्य यही होता है एक चित्र में थोड़ा दिखा दिया उतना ही नहीं है का। तो हमारी तो कल्पना है संपूर्ण जगत परमात्मा का स्वरूप है परमात्मा का स्वरूप है समझने के लिए दिव्य चक्षु की जरूरत है दिव्य चक्ष ज्ञान चक्षु ज्ञान रूपी चक्षु जिसके पास वही समझ सकता है दूसरे में कार्य गविधेन भाषा कैसे ब्रमणो भारूपत्व स्व अवगम्यो प्रकाश स्वरूप ब्रह्म है स्वतः जाना जाता है भारूपत्व स्वतः अवगम्य थे क्यों कार्य गविधेन भाषा जो कार्य में जो नाना प्रकार के प्रकाश में रहेगा सूर्य आदि में ब्रह्म का कार्य सूर्य चंद्र तारा अग्नि आदि सूर्य के आत्मा के कार्य है ब्रह्म का कार्य है तो कार्य गविधेन भाषा जो कार्य में ये प्रकाश है तो कारण के गुण ही कार्य में आया करते हैं नैया एक बोलते हैं कारण गुणा <कें> स्वमसम कार्य गुणान आरभनते ऐसा मानते हैं जैसा धागा होगा लाल धागा होगा तो कपड़ा लाल बनेगा सफेद धागा होगा तो कपड़ा सफेद कारण गुणान स्वमसम तो कार्य गुणान आरभनते ऐसा बोलते हैं कारण में रहने वाले गुण जो होते हैं अपने अपने ढंग से आएंगे कार्य में अपने अपने ढंग के गुण को पैदा करते हैं नई आई कैसे मानते हैं क्योंकि असमिक कारण करके मानते हैं तंत्र रूप का मानते हैं कारण गुण है ऐसे यहां भी कार्य गति ने विभेन भाषा जब कार्य में सूर्य सूर्यादि कार्य जगत कार्य है परमात्मा कार्य कोटि में सब संपूर्ण जगत पैदा हुआ है तो कार्य गति ने भाषा जो नाना प्रकार के प्रकाश है सूर्य का प्रकाश अलग दिखा चंद्र का अलग तारे का अलग अग्नि का अलग इत्यादि भिन्न भिन्न प्रकाश के द्वारा तस्य ब्रह्मो भारूप तक स्वतः अवगत मैंने कारण में नहीं होगा प्रकाश तो कार्य में कैसे आएगा वो तो प्रकाश रूप ब्रह्म स्वतः जाना जाता है ये कोई पूछने की बात ही नहीं है जब कारण प्रकाश नहीं होगा तो कार्य में प्रकाश कहाँ से आएगा कार्य गई विविधे भाषा ये विविधेन भाषा में टिप्पणी है विविधेना पुलिंग में प्रयोग कर दिया विविध शब्द और भाष्य शब्द शत्री है तो यहाँ विविधया भाषा बोलना चाहिए था भाष्यकार को बोला इसलिए टिप्पणी लिखनी पड़ी इनको टिप्पणी में लिखते हैं विविधे न भाषा इति प्रयोगा भाष्य शब्द से पुलिंगण कल्पनेयम ऐसा भाष्य शब्द पुलिंग होता है ऐसा कल, ऐसी कल्पना करनी चाहिए तो विशेषण विविधेन पुलिंग विविध शब्द पुलिंग विविधया बोलना चाहिए अगर वह भाषा भाषा शब्द स्त्रीलिंग हो तो भाषिकार विविधया भाषा लिखना चाहिए विशेष्य में जो लिंग वचन होता है वही लिंग वचन विशेषण में हुआ करता है सभी भाषाओं का ये नियम होता है सभी भाषा का ऐसे नियम है विशेष के लिंग वचन के आधार पर ही विशेषण में लिंग वचन परिवर्तन होता है विविधे तो नृतीयांत ंग में प्रयोग होने से भाषा शब्द पुलिंग है ऐसा अनुमान यहां करना चाहिए ऐसा टिप्पणीकार बोल रहा है कार्य गति विभिन्न भाषा तस्व्रमण भार रूप तुम स्वतः अभग्य है स्वतः ही जाने जाता है प्रकाश स्वरूप जब उसमें प्रकाश न होता तो सूर्य चंद्रादि में प्रकाश कैसे आता वो प्रकाश स्वरूप है माने ज्ञान स्वरूप है ऐसा समझना है नहीं स्वतो अविद्यमान हम भाषण मान्य जब स्वयं में अपने में प्रकाश न हो दूसरे को प्रकाश करते घट किसी को प्रकाश कर सकता है क्या नहीं कर सकता है स्वयं में हो तो दूसरे को प्रकाश करेगा इसके मतलब परमात्मा स्वयं प्रकाश है आदित्यादि को प्रकाश दे रहा है इसके मतलब वो प्रकाश है ये कहते हैं नहीं स्वतो अविद्यमान भाषण जहा प्रकाश न हो वह अन्य से कर वो प्रकाश दूसरे को करना संभव नहीं है किन्तु यहां आदित्यदि में देखा है घटादी नाम अन्य अवभाषकत्व दर्शनाथ घटादि दूसरे को प्रकाश नहीं कर सकते घटादि नाम विषय घटादी विषय हमारे सामने हैं अन्य से अन्य के भाषक नहीं बनते प्रकाशक नहीं बनते हैं क्यों उनमें नहीं है घटादि में प्रकाश न होने से दूसरे को प्रकाश नहीं कर पा रहे हैं और आदर्शनाथ भाषा भाषण रूपा नाम क्या आदित्यादि नाम तदर्शनाथ और प्रकाश करने वाले जो आदित्य आदि है उनमें प्रकाश देखा जा रहा है इसका मतलब वहां भी प्रकाश कहीं से आया है। जहां से प्रकाश आया वही परमात्मा है जो आदित्यदि को प्रकाश दे रहा है वही परमात्मा है यह समझना आत्मा का स्वरूप इस रूप से समझना है ऐसा कहा ठीक आता तो नहीं अब एक बल्ली रह जाती है एक नियम है जो दूर देश में आप धुआं देखेंगे तो क्या अनुमान करेंगे वह अग्नि है अनुमान होता है न देखने पर भी अनुमान से भी सिद्ध होता है बड़ा होता है प्रत्यक्ष होना पहले तो प्रत्यक्ष बता दिया किन्तु अनुमान से भी परमात्मा सिद्ध है ऐसा बोलना चाहते हैं जगद्रूप जो वृक्ष दिखाई दे रहा है यहाँ इस वृक्ष से उसका बीज जरूर होगा परमात्मा के बिना ये वृक्ष खड़ा नहीं हो सकता परमात्मा मानी वृक्ष को देख करके बीज के अनुमान आप करते हैं वैसे यहां भी परमात्मा का अनुमान से भी सिद्ध होता है इस सिद्ध करना चाहते हैं आगे बल्ली आरंभ करना चाहते हैं टिप्पणी देखें एक ठीक है शालमल्यादि तूले न अदृष्ट वृक्ष मूलम यथा अस्थिति अपार्य थे जो सेमर आदि का फूल उड़कर भूआ रूई उड़ के आते हैं गर्मी के दिनों में तो हमने रूई को देखा सेमर आदि कास का हो सिमर का हो आख का भी होता है उड़ के आते हैं उसको सालबलिशन है उसका रुई को देखने से अदृष्टम भी वृक्ष मूलम यथा अस्थित्य बारे नहीं देखा गया किस वृक्ष से आया पता नहीं लगता है किन्तु हमको रुई दिखाई पड़ती है आओ में वो क्या आया हो उसे न देखा हुआ होने पर भी उस उसके पेड़ को हम सम्मान लेते हैं पेड़ के बिना आया नहीं कहीं शेमर का पेड़ था वहां से उड़ के आ जाता कहीं है ऐसा हमें ज्ञान हो जाता है क्योंकि धुआं को देख करके अग्नि का ज्ञान होता है क्यों अग्नि का कार्य है कौन धुआं वैसे ये जो रुई है तो कि किसी वृक्ष के फल का कार्य है वो फल है वो जब रुई दिखाई दिखाई दिखा दिखा तो वृक्ष का अनुमान होता है ठीक है सालमल्यादि तुल दर्शन है ना सालमल्य तूल मान रु उसको दर्शन देखने से मूल मृक्ष उसका जो मूल है कारण है जो तो रुई का कारण ब्रिक्षा है वो न देखने पर भी यथा अस्थिति हाय करके निश्चय किया जाता है वृक्ष के बिना ये हो नहीं सकता वृक्ष है तभी तो रुई आया ऐसा अनुमान होता है सिद्ध होता है ठीक इसी प्रकार यहां समझना जब इतना संसार वृक्ष की चर्चा कई जगह है इसी मंत्र का अनुवाद गीता के पंचदश अध्याय ऐसा करके रोज प्रतिदिन पढ़ते हैं इसी के ये मंत्र का अनुवाद है ऐसा आएगा त्या ब्राह्मण हो यद्यपि ब्रह्म अदृष्ट रूप में है क्योंकि दिखाई नहीं पड़ रहा है प्रत्यक्ष विषय नहीं हो रहा है सूक्ष्म तो है निर्वय है और दृष्टश्याण अदृष्ट होने पर ब्रह्म का अवधारण आय उसको अवधारण करना है ब्रह्म तो है करके निश्चय कर, कर है आत्मा है ब्रह्म मानी बृहद वृद्धो धातु से ब्रह्म बनता है सबसे बड़ा जो हो उसको ब्रह्म कहा जाता है व्यापक तत्व है ब्रह्मी वृद्धो धातु से बनता है ब्रह्म शब्द माने मनिन्त्यय करके बनाते हैं का आरंभ करते हैं ब्रह्म नहीं दिखाई पड़ रहा फिर भी सिद्ध हो जाता है जगद्रुप कार्य को देख करके इतना बड़ा कार्य जगत रूप कार्य वृक्ष है तो यह वृक्ष का कारण जरूर है बीज है परमात्मा है इस, इस बल्ली का मुख्य तात्पर्य बताया इसलिए भाष्य में कहते हैं तुलावधारण नहीं बुलावधारण वृक्ष से क्रिय लोक लोक में ऐसा किया जाता है रुवी के निश्चय के द्वारा रुई के पेड़ जहां से रुई निकला होगा वो पेड़ का निर्धारण किया जाता है कि पेड़ आए तो रुई आए नहीं तो रुई कहा से आए लोक में ऐसा व्यवहार होता है कहा यथा जैसे ये होता है तुला अवधारण अवधारण निश्चय जब रुई का निश्चय हो गया ये रुई है ऐसा ज्ञान हो गया तो वो रुई देखने से वृक्ष का अनुमान हो जाता है तुला अवधारण निश्चय के द्वारा ही मूला अवधारण वृक्ष से क्रिय लोके यथा आपको मध्यान जिस प्रकार ये किया जाता है लोग ऐसा होता है जिस प्रकार होता है उसी प्रकार एवं उसी प्रकार संसार कार्य वृक्ष अवधार है ये संसार वृक्ष है भाषिकारे को वृक्ष कहते हैं ओ प्रस्तु छेदरे धातु है जो कट जाता हो उसको वृक्ष कहते हैं कुलाड़ी से कट जाता है इसलिए वृक्ष कहते हैं प्रस्तना वृक्ष कटता है जैसे वृक्ष कटने वाला होता है उसी प्रकार ये संसार ब्रिक्षा भी जाता है। किसे? ज्ञान से तो कटेगा और ये असंग शास्त्र में चित्तवा गीता में आपने पढ़ा होगा पंचदशाध्याय असंगता रूपी शास्त्र से कटेगा अन्य शास्त्र का हम नहीं करेगा यहाँ मैं असंग हूँ ये बुद्धि आ जाए तो संसार कट गया उसके कहा तुलावधारण तुलावधारण वृक्ष से क्रियते लोके यथा जैसे जिस प्रकार लोग निश्चय करने से उसके मूल वृक्ष का अनुमान होता है सिद्ध होता है मूल अवश्य है नहीं तो रुई नहीं होता ऐसे सिद्ध हो जाता है ठीक इसी प्रकार एवं संसार कार्य वृक्षावधारण जब संसार कार्य रूपी वृक्ष है ये वृक्ष शब्द इसलिए कि पड़ जाता है इसलिए वृक्ष कहा इसको संसार को संसार रूपी जो कार्य वृक्ष है इसके निश्चय के द्वारा ये तो है संसार हमारे सामने है इसको देखकर वृक्ष में वृक्ष में जो जो चीज पाए जाते हैं सब दिखाएंगे भाष्यकार वृक्ष में क्या क्या होते हैं पत्ते होते हैं कंधे होते हैं मूल होता है जो जो होता है सब यहाँ भाष्यकार दिखाएंगे संसार वृक्ष का कितना बड़ा स्वरूप है दिखाएंगे भाष्यकार तो तनमूल से ब्रह्म स्वरूप अवधिधारी तस्मूल तनमूल संसार का जो मूल है ब्रह्म है ब्रह्म से उत्पन्न होना है इसमें माने जैसे रज्जु से उत्पन्न माना जाता है सर्व को वास्तव में उत्पन्न ही नहीं होता मरता भी नहीं है ही नहीं किंतु कल्पना काल में उत्पन्न मानते हैं वैसे जगत भी वास्तव में वैसे सर्प रजु सर्प जैसा ही है किंतु कल्पना काल में हाय करके माने तो कहां से उत्पन्न हुआ ब्रह्म से ऐसा मानेंगे फिर नेति नीति के द्वारा निषेध करेंगे वही समाप्त कर देंगे कोई बचेगा क्योंकि अध्यारोपा अभ्याम इस प्रपंचम प्रपंच थे उस ब्रह्म को बतलाना है कैसे बताया अवान बोलते तत्व है वो वाणी का विषय नहीं मन का विषय नहीं फिर भी कैसे समझाया जाए तो पहले आरोप करना उसके बाद निषेध करना ये दो प्रक्रिया वेदांत की है <laughs> अध्यारोपा अपवादाभ्याम जिस प्रपंचम ब्रह्म प्रपंच थे प्रपंच रही प्रपंच शून्य ब्रह्म उसको प्रपंच किया जाता है ब्रह्म से पैदा हुआ वास्तव में हुआ ही नहीं होता है किन्तु मान्यता बनी हुई है संसार है संसार है करके मान्यता बनाई हुई है उस मान्यता को हटाना है पहले बोलेगे संसार नहीं तो मानेगा नहीं मान्यता बनाई हुई है इसने मानेगा नहीं हाँ, हाँ संसार है कहा से पैदा हुआ उस ब्रह्म से पैदा हुआ फिर बाद में समझाते समझाते थोड़ा समझदार हो जाएगा तब कहेंगे नेति नीति आदि लगा देंगे निशेद कर उसी में निषेध संसार चीज नहीं रहे ये बेदांत की प्रक्रिया है संसार का मूल ब्रह्म है स्वरूप दिधार विषया स्वरूप स्वरूप अब दिधारी सया धारय इच्छयातु से पहले लिज करना लिज के बाद सं करना कभी बनेगा दिधार ईशिया तृतीय दिधार विषया उसका आत्म के स्वरूप का अवधारण करने के लिए करने की इच्छा से यम संसार कार्य को दिखा करके उसका कारण ब्रह्म को दिखाने के लिए छठी बल्ली आरम्भ की जाती है अब ये आखिरी बल्ली है छह बल्लियां हैं दो अध्याय है, दोनों में तीन तीन बलियां हैं आरम्भ किया जाता है या उत्तर भाषण में मंत्र है ऊर्वमूलो वाक्साख य सत्सनातन तदे शुक्रम तब्रह्म तदे अमृत मुच्यते तस्लोकृता सर्वे तदुनातेति कशन सदैत ऊर्वमूलोबॉक्साखोक्षाखस्वत्थसनातन तदे शुक्रम तद्रह्म तदे मृतपुच्योकुना कचनूसमस्कनाव जड़ ऊपर है ऐसा वृक्ष है माने जल माने परमात्मा वहां से उत्पन्न ऊपर है उर्द बोलह संसार बहुबरी समाज कर रहा उब्दूल शब्द स संसार उर्द बोलह अबाक्शाख अबाक माने पीछे वहां अख बोला है गीता में या अबाक्शाख बोला हुआ है जिसे का अनुवाद है वहां गीता ऊर्द मूल अबाक शाखा अबाक मानी नीचे शाखा नीचे अबाक शाखा संसार वृक्ष से अबाक नीचे की तरफ शाखाए फैली हुई है ऊपर की तरफ जड़ है इसका उल्टा वृक्ष जैसा है माने इसका मूल कारण ऊपर है परमात्मा ये बोलना चाहते है संसार वृक्ष का ये स अश्वत्थ सनातन ये अश्वत्थ है माने स्व अपनी तिषति नश्व कल तक भी रहेगा कि नहीं अगर आपको अभी भी ज्ञान हो जाए तो कल तक भी नहीं रहेगा ये आपके लिए औरों के लिए रहेगा नाम तो नचरादीर संप्रतिष्ठा गीता में कहा है तथो न रूपमस्य मथोपलभ्य थे नाम तो नचरादीर् इसके आदि का भी पता नहीं अंत का भी पता नहीं कब से शुरू हुआ होगा ये और कब अंत होगा नहीं पता कहते ज्ञान होने से नाश हो जाएगा ज्ञान होने पर इसका पूरा नाश नहीं होता क्या होता है दस आदमी सोए हो तो अब दसों आदमी स्वप्न देख रहे हो तो उनमें से एक जग जाएगा तो सबका स्वप्न नष्ट होगा कि नहीं होगा नौ तो स्वप्न में रहेंगे जो जग गया उसके लिए स्वप्न खत्म हो गया बाकी नव व्यक्ति अभी स्वप्न में ही है वैसे संसार चलता रहेगा यह नहीं कि एक का ज्ञान हो जाए तो सब संसार नष्ट हो जाए उसके दृष्टि में समाप्त है बागी तो अज्ञानी पड़े हुए हैं नाम तो न चादृ सम्ठा गीता बताया इसके ना आदि मिलता है ना अंत मिलता है कब से शुरू हुआ ये भी संसम्मत हम नहीं दे सकते हैं कब तक रहेगा यह भी संसंमत नहीं दे सकते ऐसा अश्वत्थ और अश्वत्थ का अर्थ पीपल के पत्ते को पीपल को अस्वत्व बोलते हिलता रहता है उतिपल तो का पत्ता चलायमान होता हमेशा हिलता रहता है ठीक इस प्रकार हमेशा चलायमान है चलता ही रहेगा आपका तो वही मकान है बदल चुका है आ, कुछ कमजोर हो चुका है कल की अपेक्षा आज कमजोर हो चुका है सर्वे भावा क्षण परिणामचित पर, सत्य या सोने कहा जितने भी वस्तु है प्रत्येक क्षण बदलते हैं हमारा शरीर एकाएक इतना बड़ा नहीं हुआ है उस साल तक हम इतने छोटे थे इस साल इतने बड़े कौन सा आप संबंध देंगे जिस समय पैदा हुआ उसी क्षण से क्रिया शुरू हो गई है, है, है। प्रत्येक क्षण बदल रहा है आपको शीशा में वही मही लगता है वही मही लगता है कितने बदल चुका है एक साल पहले का फोटो आपका फोटो मिला ही तो मिलना मुश्किल है कब बदला प्रत्यक्षण क्रिया होगी इसलिए आपको ऐसे लग रहा है कि भाई वैसा ही हूं वैसा लगता है वैसा नहीं है अस्वस्थ है चलायमान है प्रत्यक्षण बदलने वाला है बदल रहा है हर वृक्ष बदलता मकान बदलता शरीर बदल रहा है हर चीज बदल रहा है सर्वे भावा क्षण परिणाम प्रत्येक पदार्थ प्रत्यक्षण बदलते हैं का शब्द है एक चेतन शक्ति के बिना चेतन शक्ति अचल है वो बदलने वाला नहीं चेतन शक्ति आत्मा वो बदलने वाली नहीं बाकी सब बदलने वाले हैं संसार में कोई भी वस्तु है बदलेगा कोई थोड़ा जल्दी बदलता दिखता है कोई थोड़ा समय पा कर बदलेगा सबकी सब मृत्यु होनी है जाता से ध्रुव मृत्यु है अश्वत् सबका ज्यादा चलायान है यह ऐसा कहना चाहेंगे जैसे पिपल के पत्ता चलायान होता है चलता रहेगा हिलता रहता है उसी प्रकार है यह और सनातन है का चिरंतन है कब से हुआ पता ही नहीं काल से चल रहा है बहुत पुराना है चिरंतन है सनातन है संसार वृक्ष ऐसा है तदेव सुग्रम तत्व इसका जो मूल है जहां से उत्पन्न हुआ है वही शुद्ध तत्व है तदेव जहा इसका मूल जो जड़ है इसका संसार वृक्ष का जो जड़ है जहां से पैदा हुआ है वह है ब्रह्म आत्मा वही शुक्र है माने शुद्ध है स्वच्छ है शुद्ध है तद ब्रह्म उसी का नाम ब्रह्म है इस संसार वृक्ष का जो मूल कारण है जहां ये कल्पना होती है जहा कल्पना होती है वही शुद्ध है और वही ब्रह्म है तदेव अमृतम उचित उसी को अमर कहते हैं अमृत बोलते हैं उसी उसी को संसार वृक्ष का जो मूल कारण है जहां जिसमें संसार वृक्ष कल्पित है उसी को अमर अजर अमर करके बोला जाता उसी को अमृत संसार वृक्ष का जो मूल है ब्रह्म है आत्मा वो ब्रह्म हमारा स्वरूप ही है अभी हम अंतकरण विशिष्ट होकर के देख रहे हैं इसलिए भिन्न मान रहे हैं कि अंतकरण को जरा हटा करके देखने की शक्ति आ जाए तो आप ब्रह्म से अभिद्ना है बिल्कुल ब्रह्म है आप अंतकरण में लक जुड़ करके आप हैं, जैसे कोई खंभा पकड़ने वाला बोलता है। मैं खंबा हूं इसी प्रकार आपने पकड़ लिया है अंतकरण को इसलिए आप मैं मनुष्य होकर करके भावना बनाए बैठे हैं अगर उसे छोड़ सके तो ब्रह्म है <coughs> तस्मिन लोग आश्रित सब सारे भूरा आदि सब्त तो उसी में आश्रित है उसी आत्मा में आश्रित है जो संसार का मूल कारण है तदुनात्य उसको अतिक्रमण करके कोई बाहर जा नहीं सकता क्योंकि कार्य जो होता है कारण को अतिक्रमण करके उपादान कारण को निमित्त कारण से तो अलग हो जाएगा दंड न रहने पर भी घट रह सकता है दंड को तोड़ दो दंड कारण था घट बनाने के लिए कारण था किन्तु तो घट बनने के बाद में दंड को जला देंगे तो घट नष्ट हो जाएगा वो तो निमित्त कारण है उपादान कारण से जो मृतिका मिट्टी है अगर मिट्टी को हटा दो घटना चाहिए तस्वीन लोग आश्रित सर्वे माने कल्पित पदार्थ लोग कल्पित है आत्मा में कल्पित है उसी आत्मा में ही सारे लोग आश्रित है।, तो है सारा संसार लोग उसी में लोग आश्रित श्रीता आश्रित सर्वे सर्वे लोग मानी आश्रित आश्रित है बुरादी लोग जो सप्त लोग बोलते है उसी में आश्रित है तरुराग तेतिक्रह्म को उस आत्मा को ना आते कोई भी अतिक्रमण करके जा नहीं सकता घट बोले मैं मिट्टी से परेशान हो गया हूं थोड़ी देर मैं घूमने चले जाऊं जा, जा आश्रम से नाराज होकर हम लोग चल देते है वैसे ही मिट्टी को छोड़कर मैं चली जाऊँ मिट्टी मानी जिस मिट्टी से वो बना है वो मिट्टी लेना बाहर वाली मिट्टी ने ले, मत लेना है जिस मिट्टी से वो बना हुआ है इस इसमें परेशान हो गया मैं छोड़ के जाऊं तो जा सकेगा जाना लगे तो स्वरूप ही नहीं मिलेगा उसको ठीक इसी प्रकार तद ना ये कई बार आया उसको अतिक्रमण नहीं कर सकता माने उस स्वरूप को त्याग कर अन्य हो नहीं सकता हो तदात्म काम तदात्मक अदित्य तदन्यत्म नगर ऐसा अर्थ किया पहले भाषिक आदमी का उस स्वरूप को छोड़कर अन्य हो ही नहीं सकता बनी नहीं सकता तद वेत नजगेता तुमने जिस आत्मा के बारे में पूछा था ये एम प्रेतिका मनुष्य का उता। उता तो आए। का यही है वो तत्व वो आत्म तत्व यही है ऐसा समझाया गया भाष्य विस्तार से है इसका भाष्य देखिए ऊर्द्व मूल बहुबरी समास दिखाते हैं ऊर्द्व मूलम य विष्णु परम बलम अश्य विष्णु परम बलम सभा पश्यंती सूर्य इत्यादि विष्णु के पद सूरज जो बुद्धिमान लोग देखते हैं निरंतर देखते हैं उस पद को देखते हैं उस स्वरूप को देखते हैं कहा इसलिए कहते हैं ऊर्वम मूलम यश्य ऐसा है तो कहते हैं तद विष्णु परम पदम मूल का अर्थ है तद विष्णु परम पदम उस विष्णु का जो परम पद है विष्णु मान व्यापक को विष्णु बोलते हैं विष्णु व्याप्त धातु है विशेष नुकस गुणादि सूत्र है कु प्रत्यय होगा और नुक का आगम होगा विष्णु शब्द बनता है तो विवेष्टि सर्वम जगत विष्णु संपूर्ण जगत को व्याप्त करने वाला जो तत्व है उसको कहते हैं विष्णु पौराणिक विष्णु एक लोक विशेष में माना गया है यहाँ का विष्णु ऐसा नहीं संपूर्ण जगत में व्याप्त तत्व आत्म तत्व को विष्णु शब्द से कहा जाता है ऐसा है। और वो विष्णु के जो अनुयायी होंगे उसको कहेंगे वैष्णव हाँ। माने आत्मा के अनुयायी को वैष्णव मुख्य वैष्णव ये होते हैं विष्ण अयम विष्णो अयम वैष्णव अण प्रत्यय लगाएंगे विष्णु से तो वैष्णव बनेगा तम सूत्र है उसका है यह उस व्यापक तत्व तो का यह है इसलिए इसको वैष्णव कहा गया मुख्य वैष्णव ऐसा होता है व्यवहार अलग है पौराणिक शास्त्र का अलग है वेदांत के चर्चा यह है व्यापक ऊर्धम ऊर्द मूलो यम पदम जो विष्णु का परम पद को मूल से कहा जगत है, है।, माने है जिस जगत का ऐसा है ऊपर मूल है स्वयं, स्वयं अभ्यक्ता आदि स्थावरान संसार वृक्ष संसार वृक्ष कैसे प्रकृति से लेकर के स्थावर तक है इसका यही अनुमान कर रहा है मूल यहाँ प्रकृति दिखाई पड़ती है और आखिर में स्थावर दिखाई पड़ते हैं यहां तक है। का संसार वृक्ष उर्दू मूल है उर्दू मूल कहा है संसार वृक्ष तो कहां से कहां तक कहा सोश संसार वृक्ष अव्यक्त अव्यक्ता स्थावरांत अव्यक्त से शुरू करता जगत के जो कारण माना जाता है प्रकृति उसे लेकर स्थावर तक जितने संसार वृक्ष उर्दू मूल ऐसा है वृक्ष क्यों कहा इसको कहते हैं संसार वृक्ष को वृक्ष शब्द का प्रयोग क्यों कहते हैं धातु से बनाया गया है वृक्ष शब्दना को <clears throat> उदि सूत्र आता है स्नू ब्रश्चि कृति ऋषि व्य ऐसा सूत्र आता है ब्रष्ट धातु से सत्यय होगा वह कित माना जाएगा स की अनुवृति उस में वो माना जाएगा स जब सकी होगा तो भ्रष्ट धातु को संप्रसारण होगा ग्रही ज्यादा ठीक है अब संप्रसारण होगा यहाँ तो भ्रष्ट करके तो यहाँ तो ये वृक्ष नहीं बनाया इन्होंने तो लूट लगा करके ब्रश्चना शब्द बनाया हुआ है कि वृक्ष शब्द बनता है जो वृक्ष आगे स रहेगा वहां पर आप समगा अंत्य सूत्र लगाएंगे आदि का लोग कर देंगे आप सगा लोप करेंगे भ्रष्ट भ्रष्ट दे लगा देंगे सत्व करेंगे सड़क कैसे करेंगे आधे प्रत्यु लगाएंगे सब लगा के वृक्ष शोध तो बन जाएगा वृक्ष ऐसा बन जाएगा ब्रशनाद वृक्ष कटता है जैसे वो वृक्ष कटता है वैसे ये भी करता है यहाँ पर ज्ञान रूपी खड़ग से कटेगा ये असंगता रूपी शास्त्र से करता है असंग शास्त्र कट जाता है इसलिए वृक्ष कहा इसको जन्म मरण शोकादि अनेक अनाथात्मक मतलब विशेषण लगाते हैं ये संसार वृक्ष विशेषण कैसा है इसका जन्म मरण आदि शोक इसमें जन्म मरण शोक ही पाया जाता है संसार वृक्ष भिण में क्या पाया जाता है पैदा हो जाओ मर जाओ रोते रहो बस रोते रहो जीते जी भी चैन नहीं है आज इधर दर्द है आज उधर दर्द है आज इसने ऐसा कह दिया मन में दर्द है मेरा जिसने ऐसा बोला उसने ऐसा बोला बस ये जन्म मरना शोक आदि जन्म जरा जन्म जरा मरद जन्म होना वृद्ध होना मरना लगा हुआ है संसार वृक्ष यही है और शोक आदि नाना प्रकार के उपद्रव से गिरा हुआ ये शोकादि अनेक अनथो यशन वृक्ष जिस वृक्ष में ऐसा अनेक अनर्थ पड़े हुए हैं उस पर कहा जन्म जरा मरण शोक का अनेक शोकादि अनेक अनथात्मक अनेथ अनर्थ अने, अने स्वरूप है जिसका ऐसा करके लिया कप्रत्य विभाषा सूत्र से अंतिम बहुत कप किया हुआ है ऐसा स्वरूप है जिसका इसमें यही मिलेगा जन्म जरा मरण अनेक रोग आदि का उपद्रव का शोक आदि के घेरे में पड़े रहना है संसार प्रेक्षक स्वरूप ऐसा है और प्रतिक्षण अन्यथा स्वभाव प्रतिक्षण अन्यथा स्वभाव प्रतिक्षण अन्यथा होता है पूर्व क्षण में जो वस्तु है दूसरे क्षण में बदला हुआ था यही अभी जिस शरीर को लेके आप यहाँ आए थे अभी बदल चुका है उस क्षण की अवस्था लेके बदल चुका है सर्वे भावा क्षण परिणाम एकाएक ऐसा नहीं बना है एक एक क्षण में बदलते बदलते ऐसा हो गया हमें लगता है वही हूँ वही हूँ वही हूं कितने बदल सब पदार्थ ऐसे प्रतिक्षण प्रतिक्षण अन्यथा स्वभाव अश्य यश स प्रतिक्षण अन्य स्वभाव बहुवी समाज है संसार है प्रत्यक्षण अन्यथा स्वभाव वाला है संसार वृक्ष ऐसा है माया बरिज उदक दृष्ट नष्ट स्वरूप अवसाने जक्षात्मक अभावात अभावाद कह दे देखो ये क्यों प्रतिक्षण अन्यथा स्वभाव क्यों है कहते हैं दिखाना चाहते है इसका हेतु देना चाहते है प्रत्यक्षण बदलने वाला है चाहे हमारा शरीर हो चाहे वृक्ष हो चाहे मकान कोई भी संसार के पदार्थ प्रत्येक क्षण बदल रहे आप हैं आप सोचते हैं वही वही नहीं होता बदला हुआ है हम जन्म से लेके वही वही करते रहे कितने बदल गए बदल चलिए बहुत बहुत कुछ हो गया एक अमुक दिन बदला ऐसा हमें पता लगता नहीं एक एक क्षण करके बदला हुआ है तो क्यों ये अन्यथा स्वभाव है तो कहते हैं माया मरिज उदरक गंधर नगर आदि दृष्ट नष्ट स्वरूपत्त अन्य स्वभाव है दिखाई पड़ता है नष्ट होता है यहाँ के सब जितने भी विषय संसार के विषय संसार वृक्ष का स्वरूप है दिखाई पड़ना नष्ट होना यह शरीर दिखाई पड़ा थोड़ी देर के बाद में नष्ट हो जाएगी दृष्ट नष्ट स्वभाव हो है कैसा माया मरीची उदक जैसे माया के कारण अज्ञान के कारण मरीची माने सूर्य के किरण में उदक दिखता है वो कैसा स्वभाव वाला आता है दृष्ट नष्ट स्वभाव होता है उसका वैसे ही एक संसार है एक दृष्टांत यह है माया मरीची उदक दृष्ट नष्ट स्वभाव ऐसा है इसका दूसरा है माने जैसे रेत चमकता है सूर्य के किरण से हम जल समझते हैं फिर रेत बुद्धि होते ही नष्ट हो जाएगा क्या नष्ट होगा जल बुद्धि नष्ट हो जाएगी ऐसे ही है दूसरा, आदि जैसे बादल का कभी -कभी हाथी घोड़ा ऐसा ऋषि मुनि आदि क्या हम कल्पना कर जाते हैं वो दृष्ट नष्ट स्वभाव है दिखाई पड़ा थोड़ी देर तो विलुप्त हो गया वैसा ही है ये इसका भी संसार का स्वरूप शरीर भी वैसा ही है दृष्ट नष्ट स्वभाव है स्वरूपत्था स्वभाव के साथ ऐसा होने से प्रतिक्षण बदलने वाला है संसार ऐसा है। और दूसरी बात अवसाने से वृक्ष अभा और अंतिम में इसके क्या होगी कोई भी वस्तु यहाँ होगा जैसे वृक्ष अंतिम में क्या होता है अभाव हो जाता है वृक्ष का अभाव हो जाता है ठीक यह संसार रूपी वृक्ष का भी, भी अंतिम में अभाव होगा ज्ञान से अभाव हो जाएगा इसलिए इसको वृक्ष शब्द से कहा और कैसा है कहते हैं कादली केले, के, केले का जो स्तंभ होता है एक एक करके आप निकालते जाइए भीतर कुछ नहीं मिलेगा एक एक पत्ता कर करके समाप्त तो हो जाएगा वैसे यहां भी एक एक करके छिलका निकालेंगे तो अस्तित्व तो कुछ बचेगा ही नहीं जिसमें आप शरीर कहते हैं जरा शरीर दिखा पाएंगे आप हाथ को अलग करो कान को अलग करो नाक अलग करो गला अलग करो सब अलग अलग करो किसको शरीर कहते है? इसको इसको क्या बोलते हैं? ये शरीर में ये क्या है क्या बोलेंगे? काम। इसको शीर शरीर नाम मिल रहा है ऐसी स्थिति है आराम, हम के चल रहे हैं कजल ते स्तंभवत निश्चार है हम जिसको घट घट करके चिल्ला रहे हैं घट नहीं मिलेगा मिट्टी मिलती मिट्टी भी कोई ढूंढेंगे जल मिलेगा जल को भी ढूंढेंगे तेज मिलेगा तेज को ढूंढेंगे वायु मिलने वाला है वायु को ढूंढेंगे निष्कर्ष में जाएंगे आकाश मिलेगा आकाश को ढूंढेंगे प्रकृति मिलेगी प्रकृति को ढूंढेंगे परमात्मा मिलेगा जहां से भी चलोगे परमात्मा तो को जल का मिलेंगे इसका कोई सहारा नहीं है कदली स्तंभ बिस्सार ऐसी स्थिति में कदली स्तंभ केले के स्तंभ के समान निषार है कोई शार नहीं है जिसको हम शरीर कह रहे हैं ढूंढेंगे तो पंचभूत मिलेगा अगर विचार दृष्टि से देखेंगे शरीर नाम की कोई चीज नहीं पंचभूत मिलेगा और वो पंचभूत को ढूंढेंगे तो पंचतन मात्राए मिलेंगे वेदांत की दृष्टि से उस पंचतन मात्रा को ढूंढते जाएंगे तो प्रकृति मिलेगी प्रकृति ढूंढेंगे परमात्मा मिलेगा वही पहुंचेंगे कहीं से भी चलेंगे पहुंचेंगे वही जब कहीं से भी जाए अंध में समुद्र में पहुंचना होता है इसका कोई सार नहीं है संसार का कदल स्तंभ निस्सार संसार रूप वृक्ष का कोई सार नहीं है अच्छा बंद गोभी ले लो कदल स्तंभ बंद गोभीतर पत्ते में समाप्त हो जाएगा वैसे ही कुछ नहीं मिलने वाला संसार रूप वृक्ष ऐसा है जिसके लिए हम आपदा भी करते हैं निस्सार है और अनेक सतपाखंड बुद्धि विकल्प कहते बहुत सारे जो पाखंडियों पाखंड बुद्धि है पाखंड बुद्धि के द्वारा विकल्प का आस्पद बना हुआ कोई है, कोई है, तो है।, <laughs> है कोई कहता है नहीं है कोई कहता है है कोई कहता है अमुक है कोई कहता करता है कोई कहता देखता है बहुत कुछ यहां बना हुआ है अनेक सत्य सैकड़ों एक सैन ने अनेक अनेक सत्य जो पाखंड बुद्धि का विकल्प का बना हुआ है आश्रय बना हुआ है अस्थिनाश्ती आदि लेकर के बहुत सारे झगड़े का विषय बना हुआ है अनाधिकाल से चल रहा है अभी भी वो झगड़ा समाप्त नहीं हुआ है इसका निर्णय अभी हुआ ही नहीं है आगे भी होना मुश्किल है वस्तु तो हो तो निर्णय हो असल वस्तु ही नहीं है तत्व विजिज्ञासिरधारित इदम तत्व तो तत्व विजिज्ञास तत्व को जानने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा इदम करके नहीं जाना जाता इस संसार को यहां करके सिद्ध नहीं कर सकते लोग ये तो अज्ञान ही सिद्ध करते हैं इसको अज्ञानी का विषय है यानी जो तत्व जिज्ञासु है तत्व जिज्ञासमुक्त अनिर्धारित निर्धारित नहीं होता है आदि निर्धारित नहीं कर सकते जो मुमुक्षु लोगों के जिज्ञासु लोग होंगे, होंगे। ये तो अज्ञानी लोग बोल रहे हैं इदं, इदं, इदं करके बोल रहे हैं तत्व का निर्धारण नहीं हो पाता मानी जो ब्रह्मविता लोग हैं इसका निश्चय नहीं कर पाते ये है करके नहीं वस्तु तो कुछ दिख रहा है वो। दूसरे रूप में दिखता है वो जिसको शरीर दिख रहा है वो पंचभूत है ऐसे चलेगा ऊपर बढ़ जाएगा निर्धारित नहीं होता इसका तत्व तो। घट गए में मिट्टी मिलेगी वो ऐसा तत्व वाला है बेलांत निर्धारित पर ब्रह्म मूल सार है इसका सार है परमात्मा वेदांत के द्वारा निर्धारित जो परमात्मा होता है पर ब्रह्म वेदांत का जो निर्धारित तत्व है परमात्मा है पर ब्रह्म मूल सार है इसका जहां से भी चलो किसी को लेके अंतिम में वही पहुंचेगा कैसे चलिए आप एक घास को लीजिए एक तिलके को लीजिए किसी को लीजिए चले पहुंचते पहुंचते वही पहुंचेगा वही सहार परमात्मा ही सहार होता, होता है इसका वही जाके रुकना होता है बाकी सहार नहीं है अविद्या काम कर्म अव्यक्त बीज प्रभाव ये भी विशेषण है अविद्या काम कर्म अज्ञान है विषय की इच्छा होगी तत्व विषय पाने की इच्छा होगी ज्ञानी विषय की इच्छा नहीं करेगा अज्ञानी चाहेगा विष्ण को तो इच्छा होगी इच्छा होने पर तद कर्म करेगा इसको संसार बोलते अविद्या काम कर्म काम वाली इच्छा अविद्या काम कर्म अव्यक्त बीज प्रभाव और ये अव्यक्त है प्रकृति है ये बीज है इससे उत्पन्न होता है संसार वृक्ष अपर ब्रह्म विज्ञान क्रिया शक्ति द्व्यात्मक तो हिरण्यगर वो संसार में वृक्ष के अंकुर कहां से फूर्ता कहता हिरण्यगर्भ जो वो समस्टि सूक्ष्म शरीर है इसका अंकुर है वहां से संसार आरंभ होता है पहला अविद्या अविद्या के द्वारा अंकुर स्फुटित हो रहा हिरण्यगर वैसा है वो अपर ब्रम्ह जिसका नाम है इसका नाम है हिरण्य का नाम है अपर ब्रह्म विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयापकर दो शक्ति से है समी सूक्ष्म को हिरण्य कहते हैं एक एक सूक्ष्म शरीर को हम सूक्ष्म शरीर करके बोलते हैं जिसमें पंच प्राण और पंच ज्ञान इंद्रिया पंच कर्म इंद्रिया मन बुद्धि सत्र तत्व है जिसको हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं किन्तु ये समष्टि होगा उसको हिरण्य संज्ञा देते हैं उसमें दो शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति कर्म इंद्रिया और प्राण को क्रिया शक्ति में जाते हैं, करने हैं। में क्रिया करने वाले हैं कर्म इंद्रिया प्राण क्रिया करने वाले और मन और ज्ञान इंद्रिया विज्ञान शक्ति वाले हैं। ये दोनों का पुंज है वो हिरण्य इसलिए क्रिया शक्ति एक विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मक विज्ञान शक्ति और क्रिया दो शक्ति वाला पुंज है वो हिरण्य गर्भ सूक्ष्म है ऐसा हिरण्यगर्व अंकुरसार वृक्ष ऐसा जो हिरण्यगर्व अंकुर है जिस संसार वृक्ष का अंकुर ऐसा होता है वहां से आगे वृक्ष बनने लगेगा ठीक सर्व प्राणी लिंग भेद स्कंध कदे संपूर्ण प्राणियों का जो लिंग शरीर है सूक्ष्म शरीर है वो अलग अलग हो जाता है वहां से वो समस्टि वृष्टि में आ गए ये स्कंध होगा और तो कुछ शाखा फटने लगेंगे अंकुर के बाद थोड़ा फूटेगा पत्ते निकलने लगेंगे सर्व प्राणी जितने भी प्राणी वर्ग है सबका लिंग मान लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर ये जो अलग अलग हो गया लिंग लिंगम भेद स्कंध वाला है ये संसार बुक्ष और तत्त त्रिष्ठा जला सेकोभुत कहते इतना तेजस्वी हो गया संसार बुक्ष त्रृष्ठा रूपी जल के सिंचन के द्वारा इसकी तृष्ठा अलग है उसकी तृष्ठा अलग है उसकी तृष्ठा अलग है ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए तत्त त्रिष्ठा भिन्न भिन्न प्रकार की जो तृष्णाएं हैं इच्छा की जो परम फरम काष्ठा हो जाती इच्छा उसको कहते हैं त्रिष्ठा इच्छा का ही पर्याभाचक है किंतु इच्छा शुरू की अवस्था की है और जब तरुण अवस्था में जाए वो इच्छा तब कहते हैं तृष्णा तृष्णा इच्छा का ही परचक शब्द है किंतु अब तो मरने और मारने को तैयार होगा न मिलने पर ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जहां जागने के बाद उसको कहें उस अवस्था में इच्छा का नाम त्रिष्णा पड़ जाता है तत्त त्रिष्ठा उस तृष्णा है के पानी है तत्तृष्ण की तृष्णा जल जल के द्वारा सिंचन किया हुआ शिचक क्षरण है ना उसे आश्रय को आग लगा दिया है उस रूपी जल के द्वारा सिंचन किया गया उद्भुत पर उसे तृष्णा के द्वारा बहुत सारे यहाँ तेजस्वी दिख रहा संसार वृक्ष ऐसा प्रवाल विषय बुद्ध इंद्रिय प्रबाल विषय प्रवाकुर बोलते हैं ज्ञान इंद्रियों का जो विषय है शब्द स्पर्श रूपंधक वो वो प्रवाल अंकुर फूट जाते हैं माने पहले तो अंकुर था अंकुर से दो तो कंधिया है सूक्ष्म तो शरीर हो गया अंकुर के रूप में था हिरन निकल सम्मेर उसके बाद अलग अलग शरीर के सूक्ष्म शरीर हो गए स्कंधक के स्थान पर हो गए उसके बाद जो लाल लाल पत्ते निकलते हैं शुरू में प्रबल हो जाते हैं जो ज्ञान इंद्रियों का विषय है प्रबा अंकुर आगे जो पत्ते शुरू हो जाते हैं लाल लाल पत्ते छोटे छोटे पत्ते निकलने लगते हैं अंकुर के ऊपर वो ये संसार में वृक्ष का ऐसा है कहा समय हो गया फिर करेंगे बहुत लंबा चौड़ा है संसार विप्रेक्ष्य बहुत चर्चा करेगा वासी का